कृष्णभवन अमृत प्रबोधिनी आगे बढ़ते हुए इसमें कुछ विषय विषय बाकी है। आज तुलसी बढ़ेंगे कल का थोड़ा सा परम हमारे गुरु महाराज के द्वारा समीरांगना कया चक्ष नीचोभूष स्थापित स्वयं रूपए वंदेहम श्रीगुर श्रीयुतपकमल श्रीगुरू नशवां श्रीरूप साग्र जात सहवन रघुनाथन्वित्व सवधूत पिजन चयत कृष्णचैतन्यं श्रीराधापादा सह गण ललिता श्री विशाखान्वता श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनिनंद श्रीअद्व गदाधर श्रीवासादिगौरभिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कल जो मैं पढ़ने का सोच रहा था जो मिल नहीं रहा था मिल गया अड़तालीस रुपए किसी प्रकार से मैं देख नहीं पा रहा था नहीं पढ़ लेता हूँ तो कल पढ़ना ही अर्च वाले कक्ष में सभी सामान तथा पूजा की सब वस्तुएं पूरी तरह स्वच्छ एवं साफ सुथरी रखनी चाहिए अर्च विग्रह चित्र मंदिर के पर्दे शंख आरती में प्रयुक्त होने वाले वस्त्र तथा अर्च के कक्ष का फर्श एवं दीवारें सभी कुछ नियमित रूप से साफ किए जाने चाहिए अर्चविग्रह के वस्त्र महिला अच्छा अथवा पुराने होने पर तुरंत बदल देने चाहिए पीतल एवं तांबे के बर्तन सदा चमका कर रखने चाहिए पूजा में प्रयुक्त पुष्प रात्रि के समय हटा दिए जाने चाहिए ये सब सफाई के बारे में है। स्वच्छता का स्तर होना चाहिए अच्छा ये हमारा पूजा भगवान का जो कक्ष है उसमें तो स्वच्छता ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही अच्छी डिजाइन और ये सब बारीक नक्काशी वाले भगवान की कक्ष लेके आते हैं और देखने में सुंदर लगते हैं किंतु हमारे पास समय ही नहीं है उसको साफ करने का उतनी शक्ति नहीं है उतना समय नहीं है तो उसने मकरी दालें बनाती है धूल घुस जाती है उसमें मिट्टी जमती है तो इसके कारण वो अस्वच्छ रहते हैं इसलिए स्वच्छता ज्यादा महत्वपूर्ण तो है सिंपल डिजाइन रखो यदि कॉम्प्लेक्स डिजाइन है उसको स्वच्छ नहीं रख सकते तो अच्छा है सिंपल रखो अच्छा दिखना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो है स्वच्छ होना स्वच्छता हर एक जगह पर होनी चाहिए पूरे भगवान के कपड़े भी स्वच्छ होने चाहिए और जो भी बर्तन करते हैं भगवान के लिए वो भी स्वच्छ होने चाहिए स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है तांबे के बर्तन भी चमका के रखे तो आरती या पूजा करने से पूर्व और प्रतिष्ठित स्नान करना चाहिए तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। श्री विग्रह की पूजा करते समय रेशमी वस्त्र पहनना सर्वाधिक उपयुक्त है सूती वस्त्र भी पहने जा सकते हैं मतलब सूती मतलब आ, पोटन। श्री विग्रह की पूजा करते समय उन्हीं वस्त्र नहीं पहनते यद्य शुद्ध माने जाते लेकिन उनको पहनते नहीं है शुद्ध माने जाते उन्हीं वस्त्र उनके लिए ऐसा बताया है कि वो तो हमेशा शुद्ध होता है यदि उनका वस्त्र किसी मर त्याग किए हुए व्यक्ति को भी छू जाए तो भी वस्त्रों को धोना नहीं पड़ता वो शुद्ध ही रहता है ये उनकी बात हो ही रही है जो नशल हो मतलब भेड़ के खाल से जो उन निकलता है उसकी बात हो रही है तो यद्यपि ऐसा है लेकिन उसको के पूजन में उपयोग नहीं करते जबकि उसके विषय में आता है कि तो उसको पूजन में भी उपयोग कर सकते हैं ऐसा वाक्य भी मिलता है शास्त्रों में सनातन को समीकोट करते हैं लेकिन वो किस वस्तु के लिए जब और कुछ मिल नहीं रहा हो तो मंथ में इसको उपयोग कर सकते हैं ऐसी अवस्था में कि बाकी सब वस्तु तो अशुद्ध ही हो गए हैं अभी और, और कुछ उपाय रहा नहीं है तो सिर्फ आदि को तो उपयोग करना जो शुद्ध माना जाता है इसको तो नियमित रूप से क्या बोलते हैं अल्टरनेटिव विकल्प के रूप में नहीं है वो लेकिन अवस्था में जब कभी ऐसा वस्त्र बन गई बाकी सब वस्त्र तो अशुद्ध हो गए और कहीं से और कुछ उपलब्ध नहीं है तो फिर इन्हीं वस्त्र हैं स्वेटर स्वेटर हमने बोल दिया है आप वो उस, उस, उसको आप किस हेतु के लिए उपयोग कर रहे हो इससे उसका द्रव्य नहीं बदलता ना द्रव्य यदि स्वेटर का कॉटन है कपास है तो कपास नहीं रहेगा आप उसको कितना ही मोटा बना लो द्रव्य यदि स्वेटर द्रव्य कपास है तो कपास रहेगा उसका कितना ही मोटा बना लो उससे आप ठंडी रोक सकते हो लेकिन वो अशुद्ध तो हो ही इसलिए वो जो द्रव्य के अनुसार उसका निषेध और वो है वो उसके उपयोग के अनुसार नहीं है स्वेटर भी अशुद्ध ही होते हैं ज़्यादातर तो आज ज़्यादातर स्वेटर तो सब कॉटन के आते हैं या मिक्सिक्स होते हैं पॉलिय होता है तो इनका नहीं होता है वास्तविक मतलब वास्तपिक नैसलों का नहीं होता जो शुद्ध रहता है ठंडी में यदि आवश्यकता पड़ रही है तो उनकी शॉल वास्तविक उनकी शॉल क्या उपयोग कर सकते है द्रव्य की तरफ यदि ऐसा है और आवश्यकता पड़ रही है असामर्थ्य में तो उसमें आता है जहाँ उपयोग कर सकते हो तो क्या कुछ उपयोग करना ही पड़ेगा तो फिर वो उपयोग करो अच्छा। शुद्ध लेकिन अगर पैन के गए, तो उनको शुद्ध माना जाता है पैन के गए तो भी उसको, तो उसको तो शुद्ध माना।, <laughs> मतलब शुद माना जाएगा। जाए लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है मतलब शुद्ध माना जाएगा इसके आप उसको किसी भी तरह से उपयोग तो ऐसा नहीं है इसीलिए उसको अर्चविग्रह के पूजन में कब उपयोग करते हैं जब कोई और रास्ता नहीं बिल्कुल तो अगर रास्ता नहीं है तो अभी उसको हम रोज़ धो सकते हैं तो भी धोते नहीं वो तो गलत है ना वो वो मतलब के को है कि गाना में मल हो गया होगा वो लेकिन दो प्रकार की शुद्धि होती है एक अशुद्धि होती है एक स्पर्श से होने वाले शुद्धि अभी कोई मदद त्याग करके आए है उसको आपका कपड़ा स्पर्श हो गया वो अशुद्धि की बात हो रही मल अंदर चिपका हुआ है तो मल तो अशुद्ध है ही ना उन कितना भी शुद्ध हो अंदर जो चिपका हुआ मल तो अशुद्ध है ना मतलब ये अशुद्धि केवल पसीने के कारण अशुद्धि हो जाती है इसलिए सोए हुए कपड़े को शुद्ध करते वैसा ही नहीं है केवल क्योंकि पसीना तो झकते हुए भी आता है आरती करते हुए भी आता है तो तो आरती करते करते छोड़ना पड़ेगा तो उसके कारण मात्र सोने के बाद सोए हुए कपड़े को धोना है वो शुद्ध हो जाते हैं वो केवल पसीना निकलता है या तो द्रव्य निकलते उसमें वो एकमात्र उसका कारण नहीं है वो एक कारण हो सकता है लेकिन एकमात्र कारण नहीं है चलिए वो तो शुद्ध अशुद्धि का नियम है लेकिन कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये यह है कि ये जो उनके कपड़े की बात की तो वो तो एक्सेप्शनल केस की बात हो रही है ऐसा नहीं की एक्सेप्शनल मतलब आपातकालीन अवस्था की बात कर रहे हैं हम उसको व्यवस्था के रूप में नहीं उपयोग करें पर पर जैसे में रही है तो उस विषय में महाराज ने बताया था की क्या नाम है हमारे वृंदावन में पद्मनाभ गोस्वामी को पूछिए साउथ इंडिया में नहीं पूछ सकते क्योंकि वहां पे ठंडी पड़ती नहीं तो उनको कभी समस्या आएगी नहीं वो लोग तो कॉटन पहन के ही करते हैं वृंदावन में पूछना पड़ेगा <laughs> तो पूछा भी था शायद लेकिन आई थिंक पूरा भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है सर्वशतु तो पता होगा लेकिन तब तक हम इस प्रकार से ऊन शुद्ध माना जाता है और कोई विकल्प नहीं है तो जो नहीं कर सकते तो उन उपयोग करें, तक तक नहीं, अच्छा नहीं आरती या पूजा करने से पूर्व स्नान करना चाहिए तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए श्री विग्रह की पूजा करते समय रेशमी वस्त्र पहनकर सर्वाधिक पहनना सर्वाधिक उपयुक्त है सूत्री सूती वस्त्र वस्त्र भी पहने जा सकते की पूजा करते समय नहीं पहनने, नहीं पहनते यद्यपि ये शुद्ध माने जाते हैं। पॉलिएस्टर, वस्त्र वस्त्र तथा मिश्रित सूती पहनने मनाही निषेध है सामान्य रूप वस्त्र नहीं पहने नहीं जाते निषेध नहीं, हाँ। तो नहीं, नहीं है निषेध नहीं है उसका वचन प्राप्त होता है कि ये क्यों इस प्रकार से फिर इसका स्तुति हुई है यूनिवर्स वस्त्र की पूजा में और सब जगह पे उपयुक्त है तो वहाँ पे चर्चा में फिर आचार्य गण बताते हैं कि वो है कि यदि ये नहीं मिल रहा है तब इस प्रकार से वर्णन मतलब वैसे तो हम हजार कारण सोच सकते हैं लेकिन शास्त्र क्या बता रहे हैं वो फैक्ट है अभी मान लो कि दिए नहीं होते ट्यूबलाइट है तो क्या उन्हीं वस्त्र पहन सकते हैं ये तो हमने एक कारण सोचा और फिर वो कारण नहीं है तो हमने फिर नियम बदल दिया अच्छा हो गया ना तो वो बहुत ही खतरनाक विचारधारा है कि शास्त्रों के जो नियम आते हैं वो नियम के पीछे क्या कारण है हम पहले जानने का प्रयास करते हैं वो नियम के कारण हम सोचते हैं स्पेकुलेट करते हैं उसको या चर्चा से कुछ अनुभव से लगाते हैं फिर सोचते यही कारण होगा और फिर वो कारण को नाबूत कर देते हैं ग्रस्त लोगों का ये शास्त्र को पढ़ करके नियमों को कैसे बदलना है ये उसकी ट्रिक है बहुत ही वाइडली उपयोग होती है इसको इसको में इसकोन के बाहर भक्तों में और भक्तों में, में सब जगह पे इसलिए इससे बच के रहना है कि कोई ना कोई कारण होगा जो हमारे दिमाग में बैठेगा जिसके कारण ये नियम अन्य नियम नहीं होगा कोई हमारे दिमाग में नहीं बैठने वाला कारण नहीं हो सकता इसलिए हम कुछ ना कुछ करके उसको एक प्रैक्टिकल कारण पे लाने का प्रयास करते हैं तो वो करने से थोड़ा बचना है प्रैक्टिकल कारण भी हो सकते हैं लेकिन दूसरे भी अदृष्ट कारण भी होते हैं जो हमको पता नहीं है इसलिए तो वो थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि नहीं तो सीधा उत्तर यह है कभी तो ट्यूबलाइट और बल्ब है तब तो आप यही पहन सकते हैं ये तो केवल जलने के लिए था कभी तो जलने वाला जलाने वाला पदार्थ है नहीं यह जबकि वहां पे लिख रहे हैं अशुद्ध माने उन्हीं कपड़ों की बात नहीं है लेकिन दूसरे की अशुद्धि की बात नहीं है उन्हीं कपड़े सामान्य रूप से नहीं पहनते थे जबकि उनको शुद्ध माना गया लेकिन वहाँ पे वो तारतम्य करते कि ये तो उसको शुद्ध माना गया है शुद्ध होते हमेशा लेकिन पूजा में पहनने के लिए वो विकल्प के रूप में नहीं है वो केवल और केवल आपतकाल में आपकाल की व्यवस्था करेगी विकल्प रूप हाँ मतलब यहाँ पे बताए हैं ये निषेध ये वस्तुएं है निषेध है अभी निषेध वास्तव बताए ना तो इन चीजों के अलावा जो पोलियकर्मिक आधुनिक जो सब होते हैं वो सब निषेध है इस में जब भगवान के कपड़े भी बनाते हैं तो वो तो पूरी तरह से सब मिक्सड होता होगा में तो लोग में के और और तो और उसमें जो भी डिजाइन और सब करते हैं एम्ब्रॉयडरी और सब तो प्लास्टिक का भी धागा और सब उपयोग होता होगा एम्ब्रॉयडरी का धागा तो उसमें उपयोग होने वाले सब वस्तु भी प्लास्टिक की रहती हुई यहाँ पे सब मना किया गया है तो उसको हम धीरे धीरे ठीक करना पड़ेगा उसको अभी हम लोग जो है कांच वाले ठीक है कृत्रिम वस्त्र था मिश्रित श्रुति वस्त्र पहनने की मनाही है पूजा के समय उचित वैष्णव परिधान पहनना चाहिए न कि पाश्चात्य देशों की पोशाक पेन इत्यादि सब पहन कर करके पूजा नहीं होती है किसी भी प्रकार के पाश्चात्य देश और इस प्रकार से पहन करके घर में घर में तो स्त्रियां भी मान लो कर रही हैं तो उनको भी जो वैदिक परिधान है वही पहनना आवश्यक किसी भी परिधान में कोई भी घर में बच्चे भी हैं, तो बच्चे यदि दूसरे परिधान में और उनका भोग लगाने के लिए दे रहे हो गलत है पहले तो दूसरा परिधान ही गलत है लेकिन मान लो किसी कारणवश रखना ही पड़ा तो उससे पूजा नहीं होती पूजा की कोई वस्तु नहीं होती वैष्णव है अंत में वैष्णव यहाँ पे सबका सब सब चर्चा हो गई ना, ना पे पे दे वो दे तो पूरा सेशन था भाई वही वही कंटिन्यूएशन में चल रहा है पे पे घर जो पिक्चर्स भी रखते हैं या मैंने वैदिक परिधान बताया क्यूँकी अभी जिसको हम वैष्णव परिधान मानते हैं क्योंकि दूसरा सामान्य परिधान अभी पैंट शर्ट हो गया है इसलिए इसको वैष्णव परिधान कहते हैं वास्तव में वैदिक परिधान है वैष्णव परिधान इसके ऊपर जो आप करते हैं तो वैदिक परिधान जो धोती उत्तरी इस प्रकार से जो सब है उसके साथ साथ पुनरा है और कंठी माला ये पूरा होकर के वैष्णव परिधान हो वैदिक वैष्णव परिधान आधुनिक वैष्णव परिधान में लोगो ने लगाया पैंट शर्ट तिलक कंठी माला और ऐसी शिखा जो जो बालों के के अंदर है <laughs> ये भी तो के जो है। ऐसे भी हमें मंदिरों में ऐसा कुर्ता पहन के अच्छा हम जो एक भगवान के लिए जो पालन होते नहीं थी तो क्या इसमें उसमें क्या है कि ये सब अलाउ किया गया है और धीरे धीरे अभी हमारे लिए भी हम देखें ये कम्युनिटी के लिए तो पूजा करते समय सिले हुए कपड़े नहीं पहनना ही सही है क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आपके पास 3D डी आ गई तभी ये नियम पालन करना है वो तो हमारे ऊपर है हमको पालन करना और पहले तो कोई इस प्रकार से पूजा के समय कभी भी सिले हुए कपड़े नहीं पहनता शायद दूसरे समय में भले पहने इवन शूद्र भी जब पूजा करते हैं उनके घर में कुछ पूजा करने के लिए बीटी से विष्णु की पूजा करें लेकिन दूसरे उनके घर में रहते हैं कभी तो पूजा करते पूजा के समय पूजा के परिधान है इसलिए एक कि मेथडोलॉजी है कि आप किसी ब्राह्मण या किसी को जा करके जब स्कॉलर को पूछते हैं पूछने में एक पूछते हैं कि पूजा के समय क्या करते हो क्योंकि उस समय वो जो है वो ट्रेडिशनल चीज पालन करते हैं बाकी समय वो पैंट शर्ट पहन के घूमेंगे जो भी करेंगे पूजा के समय आप कैसी धोती पहनते हो बाकी समय वृस्थि पहन के घूमते होंगे पूजा का समय आता है तो पंचम्छा पहने क्योंकि वो ट्रेडिशनल है मुझे याद है तो हमारे मित्रता हो गई तो मैंने उसे कहा कि आप जो वेद पाठ करते हो तो वो तो देखने में जाते हैं लेकिन अच्छे थोड़ा बहुत अच्छा मैंने कहा आप इतना जानते हो पार्टी सुना लोना चाहता हूँ पैंट शर्ट में थे और थोड़े तो तो समय में जाने वाले मैंने आग्रह किया तो, तो, तो मेरे लिए उन्होंने आग्रह करते थे मैंने कहा तो उठने लगी मैंने कहा जा रहा है उन्हें नहीं देते मेरे कपड़े बनने जाना तो कपड़े क्या हैं तो पार्टी करना है नहीं नहीं, नहीं, नहीं होते। तो वो बता रहे तो और फिर ठीक है यहाँ पे बीती वर्षिप का जो कले का जो खड़ी जो इसमें से पढ़ लिया हमने तुलसी की बात आती है क्योंकि भगवान है तो तुलसी का वर्णन नहीं हो ये संभव नहीं है भगवान तुलसी को बहुत ही प्रिय है सदा तुम शब्द प्रिय भगवान को हमेशा केशव को तुलसी प्रिया है वृंदा तुलसी देवी है प्रिया ये केशव से च केशव की हमेशा जो प्रिया है वह है तुलसी महारानी वो इतनी प्रिया है भगवान की कि तुलसी के विषय में जो नियम है भगवान ने आ, क्या बोलते हैं छूट छाट दे करके रखे तुलसी दल यानी कि तुलसी पत्र वो सड़ जाए तो भी भगवान को अर्पण करना है तो भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं सूखा हुआ भी अर्पण कर सकते हैं सड़ा हुआ भी अर्पण कर, कर सकते हैं हरा भी अर्पण कर सकते हैं किसी भी प्रकार से उसको अर्पण कर सकते हैं कभी भी अनऑफरेबल नहीं गिना जाता है इसको अर्पण नहीं कर सकते इस प्रकार से नहीं गिना जाता है तुलसीदल हाँ वो भी अर्पण कर सकते <laughs> ये ये सब वस्तु तो आती है हरिभक्तिलास तो में तो तो वो तो हमेशा रहेगा लेकिन वो बात है ना कि अभी ये, ये तो सड़ गया ये तो सूख गया ये तो सड़ गया इसको तो भगवान को अर्पण नहीं कर सकते ये जो भावनाएं नहीं होनी वहाँ पे बताया है कि तुलसी किसी भी प्रकार से ग्रस्त हो भगवान को इतनी प्रिय है कि उनको अर्पण कर सकते सूखे हुए पत्ते भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं तुलसी के और बताया गया है कि तुलसी जहां पे फलती फूलती है वहां पे भक्ति फलती फूलती है तो नंदगांव में तुलसी बहुत ही फल फूल रहे हैं इसलिए सबकी भक्ति भी बहुत ही फल फूल रही है ये दिख रहा है सभी जगह पे तुलसी उग रहे हैं यहाँ तक बता गुरु महाराज बता रहे, बता रहे <laughs> <laughs> <laughs> फलना फूलना है तुलसी को तो उनका ध्यान भी फिर रखना चाहिए जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं उसी प्रकार से तुलसी का भी ध्यान रखना चाहिए तब वो फलना फूलना सही होगा तुलसी का ध्यान रखना भी इसमें आता है किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए वो सब करना चाहिए अन्यथा हम तुलसी फलेगी फूलेगी और हम अपराध करते रहेंगे ती फलती फूलती नहीं गिनी जाएगी कि हम तो अपराध कर रहे हैं अपराध के ऊपर अपराध ऐसा नहीं हो जाए तो इस विषय में थोड़े प्रैक्टिकल चीज़ें महाराज ने बताई बताइए कि तुलसी के जो पत्ते हैं उसको 12 बजे तक मतलब दोपहर तक तोड़ लेना चाहिए उसके बाद नहीं तोड़ना चाहिए और द्वादशी को नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी के पत्तों को अभी जब तुलसी को हम परिक्रमा करते हैं उनको पानी डालते हैं किसी भी प्रकार से हम कर रहे हैं तो हम उनको आदर सम्मान दे रहे हैं लेकिन आदर सम्मान देते हुए हुए हम उनको धक्का मार देते हैं उनसे टकरा जाते हैं उनको घिस करके निकलते हैं ये सब नहीं होना चाहिए ये आदर सम्मान नहीं है ये हम स्पेस डाउट पानी देते समय उनको छूना नहीं है या तो उनको हर्ट नहीं करना है पानी देते समय कई बार आप देखते होंगे मंदिरों में खासकर कि इतने सारे भक्त एक साथ पानी देने लगते हैं तुलसी महारानी ऐसे ऐसे ऐसे हिलने लगते हैं आप सेवा कर रहे हो और बेचारे को परेशान कर रहे हो ये तो हो गया गुरु के पैर दबा रहे हैं दो शिष्य और कॉम्पिटिशन के तो गुरु क्या उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ा दोनों पेड़ लेके उस प्रकार से हो गया तो सेवा करते हुए ध्यान रखना है कि हम सेवा कर रहे हैं हम मार नहीं रहे हैं उनको तो ध्यान रखना उस प्रकार से इसी प्रकार से तुलसी इधर उधर उग जाते हैं तो क्या होगा हम लोग जाएंगे तो उनको छू जाते हैं उनको लग जाते हैं घिस जाता है पेड़ों में आ जाते हैं कभी घरों में भी आस पास में इस प्रकार से उग रहे हैं तो हमारी हमेशा चेतना रही मान लो घर के पास एक तुलसी का पौधा उग गया तो हमको टेंशन हो जानी चाहिए कि अरे ये तो बीच में है हम आएंगे जाएंगे तो भी लगेगा चलो मैं नहीं हूँ कोई और आएगा जाएगा लगेगा ये तो हमारा पौधा है हमको वापस हमको अपराध नहीं ऐसी टेंशन नहीं होनी चाहिए तुलसी का आ, उग रहे हैं फलभक्ति फलपूर्णी सब जगह पर तुलसी उग रहा है हम जहाँ पे चप्पल रखते हैं वहां पर भी तुलसी उग श्रवन को जहाँ पे हमेशा चप्पल रखते थे हमको देख नहीं रहे थे क्योंकि बहुत सारे बीड थी आजू बाजू निंदा तुलसी है ऊपर सब चप्पल रख रहे किसी को रहे। <laughs> एक बार मैं पैर धोने लगा तो पैर का जो पानी है गिर रहा था ऊपर नीचे देखा ये क्या है अरे ये तो तुलसी मारा ही है और पैर का पानी धूल के उनके ऊपर गिर रहा अरे अब बापा अब तक नजर नहीं गई ऐसा तो नहीं घोर अपराध लगता है इससे हमारी जो भक्ति फूली फली फूली है तुलसी फले फूलने के कारण वो सब भक्ति नष्ट भी हो सकती है तुलसी का अपराध इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए में ऐसी व्यवस्था में है किसी में तुलसी चाहिए इसलिए व्यवस्था ऐसे ही करनी चाहिए कि हमारे पास हमेशा रहे क्यों नहीं है वो हमारी गलती है ना व्यवस्था करनी चाहिए और हमेशा सूखे पत्ते थोड़े रखिए तुलसी ताकि जब ऐसे इमरजेंसी में कुछ आ गया तो अर्पण कर सके नीचे गुड़ी गिरे वो भी ले सकते हैं तो किसी भी प्रकार अवस्था में हो तुलसी अर्पण कर सकते और मंजरी हमेशा काटनी चाहिए जैसे आते हैं तो काट लेनी चाहिए उगते हैं क्योंकि मंजरी यदि ज्यादा उगती है तो आ, एक तो तुलसी महारानी की उम्र भी कम हो जाती है मतलब तो प्रकट रहने की कैं से कनियम है में मंजरी यदि एक मंजरी है तो दो पत्तों के नीचे यदि तीन मंजरी है तो चार पत्तों के नीचे ऐसा कुछ ऐसा काट लेनी है नहीं तो क्या है मंजरी एक तो पौधे को भी नुकसान करती है और दूसरा पौधे की जो सब शक्ति है बनाने में चली जाती है और दूसरा है की वो जो बीज बनेंगे वो सब इधर उधर गिरते हैं और अनकंट्रोल रूप में वो तुलसी महारानी उड़ जाती है इनको फिर हम ठीक से सेवा नहीं करेंगे और अपराध करते रहेंगे तुलसी महारानी अपने आप को प्रकट करती है कि आप ज्यादा सेवा करो उसके लिए सेवा करने के लिए अपने आप को प्रकट करती है तो ज्यादा तो प्रकट हो गए लेकिन हम सेवा नहीं कर रहे थे ऐसा ही होगा घर का विग्रह लेके आए सेवा नहीं करे उस प्रकार लिया। ये ध्यान है। आया। नहीं आप देखेंगे ध्यान से तो हर एक मंजरी जो होती है तो वो जिस ब्रांच में होती है वहाँ पे तो पत्ते भी होते हैं तो वो दो पत्तों के नीचे की जो डाली है वहाँ से वो काटना है एक मंजरी है तो दो पत्ते दो तीन मंजरी है तो दो एक दो की लाइन फिर दूसरी दो की लाइन उसके नीचे हाँ तो धोके चढ़ा लेकिन नहीं नहीं अच्छा है धोके चढ़ा लेकिन सूखे में ये नियम पालन नहीं कर सकते को क्या करना मंजरी काट देना है हमें वो अर्पण करना है भगवान को सीधा भगवान को बहुत पसंद है सीधा अर्पण होता भोग में डालना है, है? मंजरी तो कैसे देंगे सब निकल जाएगा <laughs> वो तो मुझे पता नहीं मंजिल का आप जो के ऑफर नहीं कर सकते तो निकल जाए पानी नहीं आ जाएगा तो में तो में तो में में है? में प्रसाद रुक में प्रमाण तो ये तेजस्व बता देते हमको कि इस पद्धति से तोड़ना होता है उनको तुलसी मारने को ताकि वो कुछ उनकी सेहत के विषय में ये हेल्दी कटिंग है इस प्रकार से ये आई थिंक फेमस भी है वस्तु लेकिन मैंने सरसना जो तेजस रूप से क्या है तुलसी सेवा इसके अलावा तुलसी को टाइम टू टाइम नहलाना चाहिए स्नान कराना चाहिए ज शुरू करा देगा और जो उनके पत्तों के नीचे काले कीड़े जमे हो सकते हैं तो एक एक एक पत्तों को तो साफ करते थे सुरेश को सिखाया था सुरेशा को ने मुझे भी सिखाया था तो हम अहमदाबाद में करते थे ऊपर से पानी डालो फिर तो एक, एक, एक एक पत्ता करके साफ करो <laughs> तो काले कीड़े निकल जाते हैं ताकि उनको हानि नहीं है हफ्ते में एक बार करोड़िया करोड़िया मकड़ी के जाले निकालते रहो इस प्रकार से भी हम तुलसी सेवा घर में नियमित रूप से करेंगे तो इससे एक हमारी भावना भी उत्पन्न होगी कि कहीं भी तुलसी उग जा रहे हैं ऐसा नहीं होगा हम ध्यान रखेंगे कि हम जितना सेवा कर पाते उतने ही कहें तुलसी में चिंता रहेगी अवहलना नहीं होगा मतलब तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पद्धति जो है क्रिया पद्धति तो वैसे भगवान विष्णु को पसंद होगा इसलिए अर्पण करें अभी वो लोग अर्पण कर रहे होंगे स्वर्ग जाने की इच्छा से ऐसा हो सकता है ना ना और इन आठ करना है अच्छा वो अच्छा तो है मुझे नहीं पता कहाँ पे मुझे पता नहीं कौन सा है आठ करना तो को मंजूरी चला सकते हैं हाँ ये कॉमन क्वेश्चन है प्रमाण नहीं है मेरे पास किंतु एक श्लोक जो आता है नहीं चबा सकते इसका भी प्रमाण नहीं है चबा सकते इसका भी प्रमाण नहीं है अभी तक मेरे पास। लेकिन जो एक श्लोक आता है जिसमें अम्बरीश महाराज की बात होती है तो उसमें तुलसी पत्र का उपयोग स्वाद लेने के लिए तुलसी पत्र ऐसा बता रहे सुनने के लिए तो सत्पाद सरोज सौरभ वो तो उनके चरण कमलों से आए हुए जो फूल है उसकी सौरभ है तुलसी पत्र नहीं है उसमें वो के विषय में तो चार कुमार ने लेकिन यहाँ पे आई थिंक तुलसी पत्र क्या है श्लोक क्या है कृष्ण करो हरे मंदिर मार्जना श्रुति चकार भगवत सत्यथोदय ठीक रस का कुछ होगा मतलब स्वाद की बात है hmm. तो उसमें भी स्वाद की बात आ रही है तो आई थिंक फिर तो जूस तो होना चाहिए तभी तो स्वाद आएगा नहीं तो तुलसी पत्ते यदि बिना स्वाद के आप अंदर ऐसे भटक जाएंगे तो स्वाद तो नहीं होता है उसमें घर में बच्चे प्रसाद के बीच में तुलसी निकाल के रखते थे तो क्या है नियम आपको कुछ पता है पूछा मुझे बोले की मैंने कहीं पढ़ाने की प्रमाण नहीं अभी तक आना नहीं चाहिए लेकिन एक जगह में तुलसी का अलग अलग प्रकार की सेवा होती है देना तो है, है तो फिर चबा चबाना आ गया नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। लेकिन नहीं वाला आपने कोई भारत चबा तो जब तक प्रमाण नहीं मिलेगा नहीं चबा सकते तब तक चबा <laughs> में तो नहीं नहीं है। आ, मैंने श्री से भी पूछा था तो वो भी बोले कुछ ऐसा हमने भी नहीं सुना है कुछ लोगों पूछा लोग प्रमाण लगते हैं हो रहे। और जो बोले वो प्रमाण बोले, बोले, बोले पीछे के नहीं आगे से क्यूँकी बहुत सारे चलते हैं जैसे कुछ भक्त कहते हैं कि एकादशी है, में मधुबी इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो मधुमक्खी है वो अलग अलग ग्रेन्स के पौधों पे बैठ के रस चूसती है फिर कोई कहते हैं इसका आधार लेकर कोई ये भी कहते हैं गाय का दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि गाय को ग्रेन्स <laughs> तो नए नए धर्मम तो साथ, -साथ भगवत प्रणीतम नहीं रह गया <laughs> दो <laughs> लोग बोलते दूध नहीं पीना पे एक को वो तो मोरे के अगेंस्ट नहीं होंगे ना वो तो बोलते हो है। <laughs> वो ग्रे ही नो तो चावल देखा ही <laughs> राजनी <laughs> से तो असामर्थ्य तो तो तो तो असामर्थ्य का तो तो दोष तो <laughs> <आए। laughs> <आए। laughs> <नाए। Chat> है असामर्थ्य का दोष है विचार में अंदर जाए गए क्या करें टुकड़े तो आपने टुकड़े तो किया चबाओ कि टुकड़े कोई बोलेगा तुलसी चबा नहीं सकते उसका जूस करके पी जाओ तो भावना देगी रहे बाहर चबा <स्तुरागा> तो तो के अंदर डाला तो एक को अलग करने घंटा वो तो, तो अंतर इतना ही पड़ा कि आपने बाहर चबा लिया अंदर चढ़ाने के लिए क्यों ऐसा करे भगवान बोल रहे हैं मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है भगवान को बहुत प्रिय है हम थोड़ी ना अपने खाने के लिए भगवान को ऑफर <laughs> तो कर हैं तो लास्ट में ऐसा विचार करेंगे तो भी हस्ता पूजन कैसे करेंगे यदि ऐसे विचार कर पूजन है पुझन तो कैसे वो सब आएगा तो आएगा। ठीक बाहर जो हम तुलसी रखते हैं तो व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि सब पशु पक, पशु पक्षी जना और उसको परेशान नहीं करें जैसे कुत्तों को आदत होती है तुलसी के ऊपर पेशाब करने की तो उनसे तो पूरा बचा के रखना चाहिए अभी ये हमको थोड़ा सोचना चाहिए यहाँ पे हमारे पूरा तुलसी गार्डन है तो उसमें व्यवस्था ऐसी नहीं है कि कुत्ता अंदर नहीं जा कुत्ता तुलसके पेशाब करता है उसको खराब आदत है। किसी भक्त ने तो ये बताया कि इसलिए इसलिए कुत्ता ही एक <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <तुकि प्रहुपार> ने नेगा बताया था बाकी सब कुछ भगवत धाम में कुत्ता नहीं है <laughs> हो गया था तो फिर पता नहीं प्रभुपाल ने एक जगह बोला कि सब यो नहीं है कुत्ता नहीं है तो लेकिन कुत्ते को ऐसी आदत होती है उसको तुलसी के ऊपर पेशाब करना अच्छा लगता है तो इसलिए तुलसी महारानी को बहुत ही यदि नीचे हम रखते थे इस प्रकार से जो गार्डन बनाते हैं तो उसको फेंसिंग ऐसी होनी चाहिए कि कुत्ता अंदर नहीं जाता में है मतलब वो तो जो हमारे कंट्रोल की तुलसी है पिला, पिला, पिला, वो आ, तो वो तो एक चीज घर में भी, भी उनका जो मंदिर है वो ठीक है वो समझ गए वो हर एक जगह पे तो होता है लेकिन इसके अलावा जब तुलसी महारानी वहाँ से निकाल करके हम गार्डन तुलसी गार्डन भी होता है ना तो उसको पूरा लगाना पड़ेगा ऐसे क्या बाकी तो कम्भ होता है वो तो ऊपर ही रखना है स्तंभ तो है ही घरों में पहले जैसे हम अभी धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कर के सर्वे बाहर जैसे रखें इस प्रकार से तुलसी आ, के मंडप मंडप नहीं क्या बोलेंगे स्तम्भ कैसे तो उस प्रकार से हो और वहाँ पे ही उनकी पूजा होती हम जैसे अभी गमला लेकर के पूजा कर रहे हैं तो ये ये व्यवस्था प्रभुपाद ने उधर शुरू की थी विदेश में क्योंकि वहां पे तुलसी महाराज है ही नहीं तो लेके आए तो अच्छे से दतन करके छोटी छोटी जगह पे और हमने सिटी में इस प्रकार से करना पड़ता है क्योंकि होता नहीं बाकी ट्रेडिशनल पद्धति है घरों के बाहर तुलसी मंडप होता था तुलसी मंडप में तुलसी होते थे और रोज उनकी पूजा होते प्रदक्षिणा करेंगे इस प्रकार से ये रहती है और पाथवे जहां पर हम चलने की जगह है उससे दूर रखें क्योंकि चलते चलते गिर जाते हैं तुलसी महारानी को नुकसान होता है हमारे चरण की रज गिरती है ऊपर ये सब अपराध पूर्ण है फिर जो बच्चे हैं वो तुलसी को अनादर नहीं करें ये देखना है वो तुलसी को आदर पूर्वक उनसे व्यवहार करें हमारे पास यदि तुलसी है तो बच्चे भी वहां तक पहुंचेंगे तो उनको सिखाना है आदर पूर्वक व्यवहार है कि नियम करने तो तो नहीं तो वो नहीं रखेंगे तो उनसे कृपा भी प्राप्त नहीं होगी उनसे कृपा प्राप्त ये सब नियम पालन करने से ही तो कृपा मिल रही है कृपा <lah थुँँँगा> कहिए ना तुलसी महारानी की कृपा के बिना तो कैसे राधा कृष्ण तुलसी करी होने चाहिए प्रसाद अब भोग कैसे लगाओगे बिना वो तो अभी बाजू के घर वाले को रखना पर अभी सभी लोग यही सोचेंगे कि भाई नहीं कहाँ से लगेंगे तो इसलिए वो तो आपने उनसे सेवा ले ली ऐसा करना समझिए कि वो सेवा करते रहे तुलसी की और हम उधर से लेके आ जाएंगे जो है तो ठीक है तुलसी रखना करनाटरी तुलसी कृष्ण प्रयत है उनकी सेवा करने के लिए आप घर में रखना है वो क्योंकि आपको खाना भगवान को नैवेद्य भोग लगाना है ताकि खुद खा सके इसलिए तुलसी की जरूरत तो इसलिए रख रहे हो बहुत ही शुरुआत की चेतना है <laughs> उनकी सेवा करने के लिए रखना ये मैंनेडेटरी है तुलसी महारानी को घर में रखना ये बिना तुलसी भगवान प्रसन्न कैसे रहेंगे हमसे यदि पोट में है मतलब गमले में यदि रख रहे हैं तो धूप छाव धूप छाव करानी पड़ेगी थोड़ी धूप देनी चाहिए सुबह फिर देना मंडप में ऐसा नहीं होता मंडप में गमले में तो क्या छोटे सी है ना जगह इसलिए बहुत धूप नहीं लगनी चाहिए मंडप में तो जैसे है वैसे ही उसमें तो बड़ी जगह है ना उसमें तो किसी को समस्या नहीं है गमले में समस्या नहीं है। दुण दुण दुण दुण दु� गमले में क्योंकि बहुत ही छोटी जगह है तो इसलिए धूप में रखें और फिर अंदर लेते आते धूप दिखा नहीं है कई बार भक्त क्या करते हैं गमले में है तो महीनों महीनों घर के अंदर ही पड़े रहते हैं तो सफिशियंट धूप नहीं मिलती है तो उसके कारण उनका ग्रोथ सही नहीं होता फिर तुलसी को दवाई की तरह उपयोग नहीं करते हैं जो, के मार्ग में जो तुलसी के सेवक के रूप में को देखते हैं उनका कृष्ण प्रेम ही है तो वो लोग तुलसी को दवाई की तरह उपयोग नहीं करते हालांकि शास्त्र में बताया बताए तुलसी महारानी के दवाई की तरह भी उपयोग कर सकते उस प्रकार से लेकिन वो शुद्ध भक्ति के मार्गो पे जो है वो लोग उसको पालन नहीं करते हैं क्योंकि वो समझते महारानी के सेवा हम उनसे सेवा कैसे हम उनको अपना नौकर कैसे बना सकते ये वो तुलसी महारानी को दवाई की तरह तो उपयोग नहीं करते है। कर, कर तो जो आया है, उसने हो गई तो तुबु, तुबु, वो तो वायरल फीवर के अगेंस्ट में बहुत उपयोग होती है हाँ इंडायरेक्टली चला जाता है लेकिन हम ऐसा जैसे प्रैक्टिकल बताता हूँ हमारे यहाँ पे जो मुखवास होता है भगवान का होता है तो हमारे उसमें आता है एक डब्बा है हमारे पास में और रंग तो उसमें तुलसी बहुत सारे पत्ते होते हैं मुखवास जितना होता है उतने ही तुलसी होंगे पहले तो हम ऐसे ले लेते थे, थे फिर जब कोरोना की बात आई फिर पता चला कि तुलसी है वो वायरल फीवर के अगेंस्ट में काम करती है शुरुआत में ऐसा है <laughs> तो वही एक्शन चल रही है लेकिन चेतना में भेद हो गया <laughs> बाकी पहले भी उतने ही खाते होंगे रोज के चार पांच और अभी भी उतने ही खाते लेकिन अभी क्या है कि वो देखते हैं कि आ, तो होने वाली लेकिन फिर याद आता नहीं नहीं ये ये विचार नहीं रखना था और तुलसी महारानी को विष्णु तत्व को ही अर्पण करते हैं तो विष्णु तत्व नहीं है उनको अर्पण नहीं करते हैं जैसे हमारे अल्टर में राधा कृष्ण है तो कृष्ण को अर्पण करते हैानी के अनु कृष्ण के चरण कम लोग अर्पण करते हैं श्रीमती राजा रानी के हाथ में दे सकते हैं ऐसे ही पंच तत्व में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनको दे सकते हैं उनके चरणों में अर्पण कर सकते हैं अद्वैताचार्य के चरणों में अर्पण कर सकते जो गाधर पंडित सिंह आचार्य शिवाचार है उनको अर्पण नहीं कर सकते उनके हाथ में दे सकते इस तरह से जो विष्णु तत्व है जो भक्त है उनके हाथ में दे सकते हैं विष्णु तत्व को हाँ राइट है हैं तो ये एक लक्ष्मी जी को विष्णु तत्व थे थे। वो उसको तारतम्य करके समझना पड़ेगा नहीं तो हमारी पूरी फिलोसॉफी बदल जाएगी क्योंकि दूसरी जगह पे हर एक जगह पे लक्ष्मी जी को विष्णु तत्व नहीं शक्ति तत्वों में देना है शक्ति मान तत्वों में नहीं है तो इसलिए वो सब जगह आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे हम नहीं समझे या तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा ऐसा समझना लक्ष्मी जी विष्णु तत्व तो तो तो तो तो तो तो तो के किसी भी डिफरेंस शक्ति था कि वो लक्ष्मी और का है और प्रणाम मंत्र कृष्ण तो महारानी का वृंदा तुलसी देवी है प्रया विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्य नमो नम विष्णु भक्ति प्रदायी नहीं है विष्णु भक्ति देने वाली है तुलसी महारानी ऐसे तुलसी महारानी को हम प्रणाम करते हैं ये प्रणाम पत्र है सत्यवती सत्यवती सत्यवती का नाम तुलसी महारानी का नाम सत्यवती भी अभी क्यों सत्यवती हो मुझे पता नहीं चतुर्थी विभक्ति में सत्यवती है सबके वती तो क्यूँ वो नाम है उन्हें पता है और फिर हमारा पूरे दिन का मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत ही जो गूढ़ भगवान की लीलाएं हैं और इस प्रकार की प्रार्थना नहीं करते हैं बहुत ही उच्च तत्व में नहीं जाते हैं लेकिन पूरे दिन में जो हम प्रार्थना करते उसमें से तुलसी महारानी को जो प्रार्थना करते हैं वो सबसे बुरा हम क्या मांग रहे हैं जुगल मोरे अभिलाष विलास कुंज दिया तो ये तो जब गाते तो विचारा था ये मैं गा ये, क्या हूँ क्या ये हमारे लिए तो बीना कृष्णदास जा रहे हैं हम तो केवल दो हम कैसे कैसे विलास कुंज में बात दो <laughs> विलास कुंज मतलब जंगलों में एकदम अंतर जो कुंज है जिसमें भगवान रासलीला करते हैं वहां की बात हो रही है हम तो जंगल की बाउंड्री में ही डर जाते हैं भौतिक तो रूप से भी देखे तो आते हैं <laughs> तो ये बहुत उच्च प्रार्थना है किस तत्व तत्व में में। आते हैं अंतरंगा हाँ, शक्ति, शक्ति है शक्ति तत्व अंतरंगा बहिरंगा तटस्था ये सब शक्तियाँ लगभग और शक्तिमान है विष्णु तत्व तो ये इतनी उच्च हमारी प्रार्थना है सिंह महारानी को जो हम प्रार्थना करते सुबह में आरती जाते हैं बाकी सब प्रार्थनाओं में सबसे उच्च प्रार्थना उस प्रकार से उच्च की उसका जो हम सीधा मांग रहे विलास कुंज राधा कृष्ण सेवा पाबो पालाशी मोरे अभिलास विलास विलास कुंज जुगल रूप राशि बहुत मतलब ये माधुरी रथ उच्चतम प्रार्थना है तो महाराज एक बार क्या? मुझे लाइट हुई आ, बात तो तो सही है सबसे ऊंच पर मुझे रिकॉग्नाइज हुआ कि ये तो, <laughs> तो हाँ सबसे दिन में सबसे ऊंच उच्च प्रार्थना ये, ये है यानी आ, वो आएगा वो वो उस समय नहीं बताया था ये दूसरा दूसरा बात है ये दूसरी बार है ये पहली बार मैंने प्रवर्न सुना था ये हमने साक्षात सुना था आप भी थे साथ में महाराज बोले हाँ बहुत उच्च प्रार्थना है हमारी तुलसी महारानी और फिर सीधा कुछ मांग रहे है यानी ब्रह्म हत्या प्रणशि प्रणश पदे पदे की पाप नष्ट हो जायेंगे ये आ गए कितना नीचे लेवल आ गए प्रदक्षिणी करने से पाप नष्ट हो जाएंगे मतलब ये तो किसको चाहिए जो एकदम नया सर पे तो उनको इससे प्रेरणा मिलती है हाँ तुलसी प्रदक्षि करेंगे सब पाप नष्ट हो जाएंगे लॉलीपॉप की तरह इसलिए तुलसी प्रदक्षिणा करें तीन करना चाहिए यहाँ तक। मिनिमम तीन लिखा है लेकिन तीन निषेध है मतलब मिनिमम तीन लिखा है और ओड नंबर निषेध है नंबर नंबर करने चाहिए इसलिए इसलिए मिनिमम मिनिमम चार होता है One, two, वो भी उसी है वो प्रकार जो करना है और तीन मतलब चार हो गए दो नियम को इकट्ठा करते और मध्य प्रदेश मतलब हर एक पद पर, पर हर एक कदम पर मंदिर मंदिर करते हैं हाँ इसलिए वो जो तीन बताया है तीन का है और फिर वार्ड नंबर निषेध है ईवन ही करना है इसलिए उसका दो नियम मिला करके चार मिनिमम हो जाती है जब चार की बात आती, आती है ईवन की बात आती है हरिभक्तिलास में तो सनातन गोस्वामी लिखते हैं वहाँ पे कि हाँ ये मिला करके इसलिए चार हो गई पे ये ऐसा गोसाणी ठीक है तो लेकिन महत्वपूर्ण भावना है उसमें इसलिए वो गिनने में लग जाए ऐसा भी नहीं होना चाहिए लेकिन भावना इस प्रकार से भी है कि हम सही चीज़ करना चाहते हैं वो भावना सही है, वो भावना भी सही है की, <laughs> <laughs> <दे कि ने। laughs> <laughs> सामर्थ्य में एक बार गोवर्धन की पूरी परिक्रमा करो फिर शालेग्राम की गोवर्धन शिला की तीन कर लो नहीं गोवर्धन की एक कर ली तीन इनकी कर ली सार हो गईन ठीक तो यहाँ तक ही पहुंच पाए तुलसी महारानी ने ही लंबा कलिया तो इसमें नु एक अभी से कक्षा तो चल रही है ये अभी हम तुलसी तक पहुंचे अभी क्या क्या वाक्य पता है प्रसाद बाकी है तिलक वो छोटे आइटम्स लाइक सेक्रेट आइटम्स जो है वो क्लीन लेना है तो अभी क्या करें? विराम दे दें और बाद में जो भी खराब वो, वो सब हटाना चाहिए तो तो ये है तो, तो है है है उसको मैं पूरा सो वो तो उस प्रकार से जो क्या सामर्थ्य में है वो करना है लेकिन यदि क्रीपर उसी प्रकार से रहेंगे तो और ज्यादा पेन होगा उस प्रकार से सोच जैसे कीड़ा निकालेंगे तब भी पेन होगा उनके पत्तों से लेकिन कीड़े रहेंगे तो और पेन होगा उस तरह से सोच क्षमा याचना करके अभी तीन चालीस हो गया परछाई में नहीं, नहीं हाँ तुलसी महारानी की परछाई में पैर नहीं रखना है दीपक उस प्रकार से व्यवस्था करने के परछाई नहीं गिरे तुलसी महारानी की परछाई गुरु की परछाई ना तो लांगना है ना तो पैर रखना है उसको लांगना भी मना है आत्मा छाया गुरु छाया कुछ लोग पहले रख रहे हैं, जहाँ पर मतलब इस प्रकार पर वाले वेस्ट वेस्ट <laughs> अच्छा है इस प्रकार से व्यवस्था नहीं कर। <laughs> करते नहीं इसका अर्थ यही है ऐसी व्यवस्था हो नहीं जानी चाहिए वो एक दिन हुई दूसरी दिन हुई जब पता चला तो उसके बाद तो हमने की गिना जाएगा ना जब तक नहीं पता था तब तक हो गई असामर्थ्य में गिना गया पता लग गया उसके बाद यदि चल रही है वही व्यवस्था तो हमने व्यवस्था की गिनी जाती की जाए परम पूज्य गुरु महाराज मैं के मुझे पेंशन नहीं तो इसके आदरक्ष के पेंशन देते हैं तो ये इनकम ही चलता है बदलते संकल्प जो डरेंगे वो आगे तो नहीं नहीं नहीं बड़े जैसे ले लो हां ये जरूर बड़े करके और ये केंद्र का एक कलर और मतलब 96 मतलब bahare है तो क्यों तो नहीं तुम्हारा मोबाइल ले लाइज ए हरी चालू बीजी बुरी बात कर